नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अरताई ऐप के एक बेहद काम के फीचर के बारे में जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फीचर अगर आप एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं लेकिन ग्रुप नहीं बनाना चाहते तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉडकास्ट फीचर क्या है इस फीचर की मदद से आप एक ही मैसेज को एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं लेकिन खास बात यह है कि हर यूजर को यह मैसेज एक पर्सनल चैट की तरह दिखाई देता है यानी सामने वाले को यह पता नहीं चलता कि आपने वही मैसेज कई लोगों को भेजा है अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें सबसे पहले अलगताई ऐप खोलें ऊपर दिए गए तीन डॉट पर क्लिक करें अब प्रसारण या ब्रॉडकास्ट ऑप्शन को चुनें। इसके बाद अपनी लिस्ट का नाम रखें और जिन लोगों को मैसेज भेजना है उन्हें ऐड करें बस इतना करने के बाद आपका ब्रॉडकास्ट तैयार हो जाता है और आप एक साथ सभी को मैसेज भेज सकते हैं अब इसके फायदे समझ लेते हैं आप बिना ग्रुप बनाए कई लोग से जुड़ सकते हैं आपकी प्राइवेसी बनी रहती है हर यूजर को पर्सनल चार्ज जैसा अनुभव मिलता है और यह फीचर पूरी तरह सिक्योर है क्योंकि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है अरत्ता ये ऐप लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है जिससे ये ऐप पहले से ज्यादा पावरफुल और यूजर फ्रेंडली बनता जा रहा है आने वाले समय में चैनल स्टोरी और यूपीआई पेमेंट जैसे फीचर्स भी देखने को सकते हैं इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स जुड़ सकते हैं जो इस ऐप को और बेहतर बनाएंगे तो अगर आपने अभी तक ब्रॉडकास्ट फीचर को ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर इस्तेमाल करें ऐसे ही यूजफुल टेक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए के टेक के साथ धन्यवाद